इत्यादिना ब्रह्मादिनां अनुसंधान कहा था यहां काले भगवत स्मरण दर्शित अंत काल में भगवान का स्मरण कहा गया तदिद तो जिज्ञास इसको जानने की इच्छा करते हुए पृतीती प्रश्न समुदायम समुदी प्रश्न का अवतरण करते भगवान भाष्यकार ते ब्र तुदु कृत्न ये कहते कृष्ण ब्रह्म को ब्रह्म कर्म सब को जानते भगवता अर्जुन प्रश्न प्रश्नबीजा उपदिष्टा अर्जुन का जो प्रश्न प्रश्न का बीज कारण भगवान ने उपदेश कर दिया कर्म सब कुछ कर जानते ये कहा गया है अर्जुन वाचक ऐसा प्रश्न करने के लिए तो अर्जुन कहता है अर्जुन ने कहा प्रश्न बीजा टीका में तद विषय भूतानी ब्रह्मादि ने वस्तु नीति प्रश्न का उसके विषय प्रश्न का विषय ब्रह्मा दिस्तुनि ब्रह्म अदयज्ञ इत्यादि बुभुत्सित विषय प्रतिलंभान तेम प्रश्न द्वारा निर्णय आह बुभुस्त बुद्ध मिष्ट जानने के इष्ट विषय उसका ज्ञान होने पर उसके प्रश्न के द्वारा निर्णय करने के लिए अतः तत्प्रश्नाथ तो अर्जुन आवाज अर्जुन वाच कित ब्रह्म किं कर्मा पुरुषोत्तमं च कर्म पुषोत्तम अतिभूत मतिदव कि ब्रह्म कर्म कितन प्रश्न वाला पुरुषत्म संबोधन च किं और क्या है प्रश्न हो प्रोत्तर अतिदेव किश्प यदुक्त ब्रह्म तद्दुरी ब्रह्म तद्विदु तो ते विदु तत्म कृष्ण ब्रह्म ते ब्रिदु तो तत्कोधि निरूपाधिक ब्रह्म शब्द से उभयत्री संभवात ब्रह्म शब्द सोपाधिकर के, के, के लिए निरूपाधि के लिए, लिए ब्रह्मशब्द कहा जाता है इसलिए किं त्रह्म उत्तम कृष्णम अध्यात्म ब्रह्म विदु तत्कृम अध्यात्म चाखिल संपूर्ण अध्यात्म जानते तत्र तेहमत तस्थती न आत्मा आत्मनि अध्यात्म आत्म देह के लिए आत्मशब्द प्रयोग करते हैं स्थित देह अठान उसमें रहने वाले तो अध्यात्मशब्रोत्रादिकनग्राम व प्रत्यूतम ब्रह्म विवेक्षित स्रोत्रादिका कर्ण समुदाय देह में अध्यात्म अध्यात्मशब्द से लेना अतः प्रत्येक ब्रह्म ब्रह्म प्रत्येक को लेना है ये क्या इत्यादि ये दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म प्रश्नश्द से क्याभूतनाथ इंद्र कर्णसमुदे विज्ञान यज्ञ तनुते कर्मा तनुते श्रुति में कर्म दुविध्य निर्धारण विज्ञान यज्ञ कर्मी तो न कर्को अलग यज्ञों को कहा यज्ञ भी कर्म है कर्म कर दो, कान, दो प्रकार दोन से सकल कृष्ण अध्यात्म कर्मचार है तो इत कर्मचं श्लोक में कृदृकर्म गृहित कौन सा कर्म गृहत है कि क्षराक्ष कार्यक्रम अतीत भगवत न किम पुषस्तर उदाहरण पंचदशोद्या क्षराक्षराभ्या क्षर सर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य संपूर्णभूत कार्यको अक्षर क्षर कारणकूटस्थमायको क भिन्न उत्सि पर क्षरौर कार्य अक्षर कारण माया उनसे अतितस्य उत्तम मन से और अक्षर से भिन्न उत्तम पुरुष भगवान है किचिद अवेद्यम कुछ भी अवेद्य नहीं न किचि अवेद्यम किवेद्यम अस्त सूचय पुरुषोत्तम साधिभूता आगे में लोक सादेव पृथिवीआते वर्तमान किंचिदे पृथिवीते हैं कि समस्तमें कार्यम अ समस्त कार्यक्रम निर्दिधारयच्छा से पृथता है अभूत विषयम देवत <coughs> <coughs> देवता संबंधित ध्यान अथवा दैवेश चैतन्य दिवताम चैतन्य उन्कूल जिघीक्षित ग्रहित प्रश्नातर आरंभ करते अतिद्य प्रश्न साध्य च साधियद भगवान साध्य च यज्ञ यज्ञ यज्ञ। विज्ञान विज्ञान आत्मा आत्मा परदेवता परदेवता तो यग्यं समझी, यग्यं के में जो आत्मा, आत्मा के लेना साधय यम पर जीवात्म पर अदय कथंगो दे मधुसूदन मधुसूद प्रयाण काले कथम सेयता कथमत्र कथमअस्ती प्रयान काले कथम गेयोसी निम आत्मा भी आत्माकण आत्मा ये द्वारा प्रयाण काले कथम जेयोसी प्रयान काल अंत काले स्मता कहा प्रयाण काले में कैसे जे हो गए ये प्रश्न है ठीक है नहीं ठीका न प्रकारन ब्रह्मत्वने किम् अत्यंत अत्यंत अत्यंत अभेद अत्यभेदेपा लयिक लघु तो तादात्म्य को घट में घट तादात्म कहते हैं कि का मत में भेद सहित कथन चित भेद कथनचित अभेद होता पट하는, ताजात और, है तादात्मी मृत और घट तंतु और पट में तादात्म्य मीमा सब लोग मानते है निकलो पट में पट ता अभेद ये अभेद पक्ष है और तंतु में पट मृत्यु में घटत तादात्म्य कथन चित भेद है ये मृत्यु ने घटत न घटत्वेद है और मृत्यु ने अभेद है अभेद भी और भेद है भेद रहेगा अन्य प्रकार अभेद रहेगा अन्य प्रकार भेद सहीष्ण अभेद को तादात्म्य करते इसलिए तादात्म्य ने चिंतन करना है अथवा अत्यंत अभेद न इस कथम सर्वथि सीम अस्मिन देह वर्तते तो बहिर जो बहिर्वाध है परमात्मा है ब्रह्मा ये देह में है अथवा बाहर है देह चेत यदि देह में सोअत्र इसमें क्यों में है किसको किसको लेना लेना तो लेना है से से अथवा भिन्न को इति इति अत्र अत्र चिंतन्यम न प्रश्न भेदक कथमित प्रकार भेद विवेश दृष्ट्य अदयोग कथम गोत्रजुदेद विवख्या करके हे युतचिता प्रयाण काले भगवत सिद्ध का। हो जाता हैदयुक्त ठीक नहीं उत्को दशा कर्णग्राम व्ययग्रिया प्राण उत्कर्ण होते समय करण समुदाय व्यग्र हो जाते हैं, अत्यंत कष्ट होता है उस समय कहा चिंतन होगा चित्त समाधान अनुपत्ति प्रीतः चित्त समाधान नहीं हो सकता है इस अभिप्राय से प्रश्न करता है पढ़ाय काले चाहे कथम जीवसी नियतात्मा भी श्लोको बोला प्रथम श्लोक में पाँच प्रश्न हुए ब्रह्म क्या है किम अध्यात्म किम कर्म अधिभुतम किम प्रभतम अतिदेव किम पांच हो गया इसमें अधिज्ञ को कथम एक प्रश्न है प्रायन काल ऐसी कथम गया सात प्रश्न है व्याख्यात प्रश्न सप्तक से प्रतिवचन सात प्रश्न है उनका उत्तर भागवतम इति भागवतम प्रतिवचन भगवान का उत्तर अवतरण करते भगवान भाष्यकार यश्ना यथा क्रम निर्णयाय श्री भगवान भाषा इन प्रश्नों का निर्णय क्रम से निर्णय करने के लिए भगवान कहते हैं श्री भगवाच अक्षर ब्रह्म परमं, स्वभावो परोध्यात्म्य भूत भाव करोत विसर्ग कर्म संगीत करो ब्रह्म ये प्रश्न था अक्षर ब्रह्म अरम ये परमात्मा ब्रह्म है ब्रह्मश्द अक्षर अविनाश स्वभाव्यामुच्य अध्यात्म अध्यात्म हो गया स्वभाव प्रत्यात्मस्वे स्वस्थ स्वस्व अध्यात्म्य किम्यात्म का प्रत्यत्मा है भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत किम कहा विसर्ग ही कर्म संगीत कर्म संगीत है कर्म शब्द से खा विसर्ग देवता द्रव्य त्याग विसर्गे जो भूत भाव का उद्भव तो करने वाले भूताना भाव प्रकट करने वाले विसर्ग कर्म से ही होता है कर्म संगीत उत्पत्ति करने वाले भूतवा की उत्पत्ति प्रकट होते होती में क्रम प्रश्न नाम क्रमेण प्रतिवचने अभी प्रतिपत्ति सौकर्यम सिद्ध थी थी बुद्धिमान विमती क्रम से प्रश्न क्या किया क्रम से उत्तर देने से पूछने वाले का अभीष्ट प्रतिपत्ति इष्ट ज्ञान सिद्ध सुम स इसलिए जानते हैं यहां निर्णय त्रश्न निर्णय तो भगवत वचनम उदाहरती अक्षर किम कर्म पुरुषोत्तम प्रश्न का उत्तर में इति प्रश्नस्य प्रतिवचन अक्षर ब्रह्म परम ब्रह्म तत्र अक्षर आत्मनि व्याप्ति त्र अदस्त्मेंशी संबंध अक्षरशब्द का निरूपा व्याप्ति पर अवीनाशीतिम्हे अविनाशी व्याप्ति व्यापक संबंध से खाते अक्षरमासीम्क्षर न क्षरती ठीक प्रथम पुनर्ब्द से परमात्मा बुद्ध प्रयोग मंत्रपत्तिया पर प्रमाणिक प्रयोग के बिना अक्षर शब्द की प्रवृति कहें विवृति राशिये वित्पत्तिर अर्थात संभवत अक्षर शब्द के लिए भी हो जाता है शब्द के लिए आसंक इति, द्यावा पृथ्वी आदि विषय निरंकुश प्रशासन से अन्यस्मिना असम्भवाद तथा प्रसाण कर्तृत्व अक्षरम अक्षरं वेह दृथिवी दयावा पृथ्वी आदि विषय के निरंकुश प्रशासन शौक प्रशासन करने वाले परमात्मा है ये जो निरंकुश प्रशासन है दीवलक पृथ्वी का पर ब्रह्म अन्यत्र संभव नहीं परस्मा असम्भव पृथ्वी सारा पृथ्वी सारा अंतरिक्ष सब को प्रशासन करने वाला परमात्मा सामने कोई नहीं कर सकता है और श्रुति में तथा भी प्रशासन कर्तृत्व अक्षर और ब्रह्म को कहा ये सब के प्रशासन करने वाले उसके प्रशासन में सूर्य चंद्र आदि अपने अपने कर्तव्य करते इसलिए अक्षरम ब्रह्म भी त्याग एक वही अक्षर से प्रशासन गारूर्या चंद्रम इत्यादि का इसे अक्षर परमात्मा के प्रशासन में सूर्य चंद्रा जी अपने व्यापार करते है इसलिए अक्षर ब्रह्म है ठीक है रूढ़िर योग अपहरते नयाद ओंकार वर्ण समुदायत्मी अक्षर शब्द से रूढ़िया प्रवृत्ति आश्रयित उचित इतिहास शब्द में कुछ रूढ़ रूढ़ी है प्रसिद्ध है कुछ यौगिक है योग से बनता पाचक पाठक योग से बनता तो कहीं एक शब्द कुछ होते हैं यौगिक और रूढ़ और योग रूढ़ योग दोनों है पंकज यौगिका भी है योग भी है और रूढ़ है यद्यपि पंकज और पंकज जा से जाता होने वाले पद्म से अलग आदि भी है फिर पंकज चौदह का रूढ़ अर्थ है कमर ऐसे योग भी है और रूढ़ भी है योग रूढ़ कमल शब्द पंकज शब्द कमल में योग भी हो और रूढ़ भी हो और केवल रूढ़ गौ शब्द उन्दि में बनता है ग्छती थे गौ बनेगा तो गचती थी हाँ योगिक अर्थ नहीं लेते रूढ़ शब्द लेते रूढ़ गौ और पाचक पाठ हो गया यौगी योग रूढ़ हो गया पंकज शब्द और एक होता है यौगी का रूढ़ यौगिक अर्थ भिन्न रूढ़ार्थ भिन्न उद्भिद शब्द रूढ़ार्थ उद्भिद याग है और उद्भिद शब्द अन्य प्रयोग होता है वृक्ष में तो वहाँ यौगिक रूढ़ भी है तो यहाँ एक नियम है एक स्थान में रूढ़ार्थ योग यदि वृद्ध होगा रूढ़ी योगम अपहर थी यौगिक अर्थ इस रूढ़ार्थ गौ का और गति गौ कहें तो गव, गमन करने वाले बहुत है गौ सो जाने पर गौ नहीं हो इसलिए यहाँ योग नहीं लेकर रूढ़े न्यायाध यहाँ भी अक्षर शब्द का यौगिक अविनाशी किसी अक्षर शे वर्ण समुदायत्मी वर्ण समुदायत्म ओंकार अक्षर शब्द से प्रसिद्ध है प्रवृत्ति आश्रय तो उचित इत्यास्या ओंकार से ओम इतिकक्षर ब्रह्म विशेषनाद अग्रहण विशेषनाद अग्रहण ओंकार से ओम इतना परिणाम विशेषनाथ ब्रह्म ओम इतना कह करके अक्षर तो कहा ब्रह्म कहा परिणाम विशेषण दिया है ब्रह्म इसलिए अक्षर शोध से ब्रह्म लेना ओम लेना परिणाम विशेषनाथ अग्रहण प्रतिवचन उपक्रमे प्रक्रांत ओंकाराख्यम अक्षर एवं उत्तर विशेषित भविष्य इत्यासंख्या प्रतिवचन आरम्भ करते समय आरम्भ प्रक्रांत उपक्रम होगा ओंकाराक्ष अक्षर उक्षर को ही आगे ब्रह्म विशेषण देंगे तो वही ओंकार को लेना होमित एकाक्षरम ब्रह्म एकाक्षरम ब्रह्म जो है ब्रह्म कौन होगा ओंकार होना चाहिए परम विशेषण विरुद्ध नक्रम संभव थी परम विशेषण परम ब्रह्म विशेषण से ओंकार अक्षर नहीं होगा परम परमिजय ब्रह्मणि अक्षर उपन्न तरम विशेषण परम जो विशेषण है वो निजय में ही उपपन्न होगा अनिजत्तिषय ब्रह्म ब्रह्म अक्षर उसमें उपपन्न विशेषण ओंकार में नहीं किम अध्यात्म प्रश्न से उत्तरम स्वभाव अध्यात्म इत्यादि किम अध्यात्म ये प्रश्न का उत्तर स्वभाव अध्यात्म इसकी व्याख्या है तर ब्रम्हण वही परेहम प्रत्येगात्म भाव स्वभाव वही ब्रह्म प्रतिदेह में प्रत्येगात्मा रहता है वही स्वभाव है स्वभाव स्वभाव इसमें टीका में स्वभाव के पहले चाहिए स्व भाव स्वभाव के विराम स्वभावीराम त्यागे स्वभाव स्वभाव स्वभाव भाव ठीक है अध्यात्मति स्वक्यो भाव स्वभाव सत्रदिकरणग्राम सच आत्मनि देहे अहम प्रत्येद वर्तती अमु प्रतिभास व्यावर्त स्वभाव पदम विग्रह करते स्वीय भाव स्वीय अपना स्रोत्रादिका सच आमहे वर्त आत्मे में स्रोत्रादिककरण मेहेम प्रतिभासमस्को व्यावृतर्क स्वभाव विग्रह करते स्वीयानी स्वभाव एवं विग्रह पग्रह स्वभा अध्यात्मतिषंति तो स्वभाव उत्तर का अर्थ निष्पन्न होता है कथयति स्वभाव देहं देहं देह अधिकृत्य का में प्रत्येक निश्चित वस्तु परमार्थ ब्रह्म है अवसान जो प्रत्यात्म है परमा ब्रह्म रूप उसी वस्तु को स्वभाव कहा गया प्रत्येगात्मा ब्रह्म भिन्न अध्यात्म अध्यात्म शब्दी अध्यात्म शब्द से कहा जाता है ठीक टीकामीन तस्व पर इत्यादि न उत्तम न विस्मर्तव्य पर ब्रह्म प्रतिदेह प्रत्यात्म स्वभाव ये भाषा में कहा था न विस्मर्तवानमस्त पर ही ब्रह्म देहादु प्रवेश प्रत्यत्म भाव अवति पर्रह्म देह में प्रव दु प्रवेश प्रत्यात्म भाव तो हि प्रत्यगात्म प्रत्यात्म से तदेवत श्रुति कि प्रश्न से उत्तर उपाधति कि पुरुषोत्तम उसका उत्तर भूत भाव उद्भव कर विसर्ग कर्म संगीता भूत भाव उद्भव कर भूत भाव भूत भाव ठीक है में भूतान भावा भूत ही भाव है तेसा उद्भव उत्पत्ति ताम करोच वित्पत्ति सिद्धवत कृत्य ये तो भूत ही भाव पदार्थ उनकी उद्भव उत्पत्ति उसको करने वाले भूत भाव उद्भव कर ये तो सिद्ध है इसको लेकर के विधानतरेण विदित तो अन्य प्रकार से विपादन करते है भूता, भूता भाव भूत भाव भाव, भाव, भाव।, भाव का अर्थ सद्भाव भाव सद्भाव वस्तु भूत वस्तु उत्पत्ति कर भूत भाव हो गया भूतों का सद्भाव उनके उद्भव भूत भाव उद्भव भाव तम करो भूत भाव उद्भव करो भूत भाव की उत्पत्ति करने वाले भूत वस्तु उत्पत्ति करो भूत वस्तु उत्पत्ति करने वाले ये कर्म है कर्म भूत उत्पत्ति करके से कर कैसे वैदिक कर्म अक्त विशेषण कर्म सब्दित कर्म से ही भूतों की उत्पत्ति होती है प्राणियों के कर्म से उत्पत्ति होती वैदिक <Qurus> कर्म अत्र उक्त विशेषण वैदिक कर्म ही कर्म लेना उत्तम विशेषण से विशेषण भूत उत्पत्ति करने वाले कर्म सब्दितम विसर्ग शब्दार्थ दर्शयन विसर्ग शब्द का अर्थ है विसर्ग त्याग देवता उद्देशन द्रव्य त्याग को याग करते कर्म दर्शन विसर्सर्ग इगना विसर्गो विसर्जन विसर्जन विसर्ग का अर्थ है देवता उद्देशन चारु पुरुषा साधे द्रव्य से परित्याग देवता को उद्देश करके इधर इदम इंद्रय न्याग करते है द्रव्य द्रव्यग देवता का परित्याग, वही विसर्ग सी कथम यज्ञ भूतेषु सृष्टि स्थित प्रणय हेतु तदुद्भवकर्श्य अग्नो प्रास्ताहुति इत्यादि स्मृति मनुष्य कथम पुनः यथोत यज्ञ से ये यज्ञ कर्म है भूतभाव उद्भव कर विसर्ग सर्वेश भूतेश प्रलय हेतु सब भूतों की सृष्टि स्थिति प्रलय का हेतु कर्म तद्भव कर उद्भव कर उत्पत्ति प्रकट करने वाले कैसे है ऐसा शंका करने से उसका उत्तर देते अगुनो प्रास्ताहती समय उपतिषे इसको लेकर के उत्तर देते दिए आदि वृष्टि प्रजास्मृतिमा भूता कर्मे बीज कारण उससे वृष्टदास्ता होती प्रक्षिप्ता होती देवता उद्देश्य से अग्नि में प्रक्षेप करते समय आदित्य उपतिषते समय उपस्थित आदित्य आदित्य जायते वृष्टि आदित्य से वृष्टि होती वृष्टिअन तथा प्रजा, वृष्टि प्रकार स्थावर जंग भूता उद्भवती कर्म से उत्पन्न होते भूतभाग उर्मसंगीत तीन प्रश्न का उत्तर श्लोक संप्रति प्रश्नतः सूत्र रहा आजावर्ती है प्रश्न का उत्तर अरो भावूतरोषाधिदाधि अमेरात्रो दे अधिभूत शर भाव शर भाव विनाशी अत और पुरुष ृताधारे में श्रेष्ठ अर्जुन संबोधन करते ठीक करतेभूतम च किंपक्त प्रतिवचनम चर उत्तर है तत्र अभूत पदम पद पद का का अनुवाद अनुवाद करके करके वाच्यम अर्थम कथयति अर्थ कथन करते अनू अतकुवादे वाच्य कथयूतप काूतेषु प्राणीजा होता है प्राणीजा प्राणीजा टीका तसा निर्देश अंतरण निर्यातुम अशक्य तो प्रश्नों द्वारा निर्दे ती निर्देश ठीक उपदेश के बिना ज्ञान अशक्य निर्जातुम अशक्य इसलिए प्रश्न के द्वारा उसका निर्देश उपदेश करते को सो अदिभत तो कौन है उसका उत्तर क्षरो भाव अभिभुतम क्षरोव क्षर क्या है क्षर थी क्षर नष्ट होने वाले क्षर विनाशी भाव भावे यनिमत वस्तु जितने कार्य सब हुए वे अधिभूत हो ठीक है कार्यमात्र अत्र संगतम वक्त उत्तम एवं थी यह अधिभुतम चरभाव कार्यमात्र ग्रहण करने के लिए जो कहा था उसको ही स्पष्टीकरण करते यंचित जनिमत वस्तु इत्य उत्पत्ति वाले जितने ये अधिभूतम चरो भाव विनाशी वस्तु आगे अधिदैव किमित प्रश्न अधिदैव क्या है पुरुषाधिदतरे प्रतिपजन तुरशनू मुख्यमंत्री पुरुष शनुवाद करके मुख्य अर्थ कथन करते हैं पुरुषः मुख्यर्थकथन सब कुछ सकुच पूर्ण है पुरुषं सर्वत्र व्यापक ठीक है तस्व संभावित अर्थतर में एक तर्थ पहला मुख्य अर्थ हो गया पूर्णम अन सर्वी पुरुष आत्मा है सव्यापक आत्म दुसरा पुरुषे न टीका वैराज्यम देहम आसाद्य आदिमंडलासु दैवतेष् यो अंतरवस्थित लिंगात्मा व्यक्तिक्रहको अतर पुरुष शब्द स ची दैवत में स्फोटती वहराज देहम असत्य विराज इदमित वहराजन विराट शरीर में प्राप्त हो करके समि शरीर शरीर उसमें प्राप्त होकर के आदित्य मंडला मंडलादिशु आदित्य मंडलादि देवता के संबंध आदित्य मंडला में युव अंतर अवस्थित अंतर स्थित लिंगात्मा समष्टि प्राण व्यस्टिकरण अनुग्राह अलग अलग इंद्रियों का अनुग्राहिंग शरीर अत्रुष शब्द तो का ही अति दैवतमी स्पष्टीकरण करते आदित्यतर्गत हिरण्य गर्व प्राणीकरण अन्ग्राहक सो अति दैवत आदित्य है आदित्य मंडल स्थित जो जीव हिण्यगर्भ है समिजीवे सर्व प्राणीकरण अहक समि सूक्ष्म मन से समि सूक्ष्म सजात्मक सौ प्राणियों के कर्ण का अनुग्रह के तो अवत आगे अधियज्ञ कथम क्ञ कथम इत्यादि प्रश्न परिहरन अभियज्ञ शब्द काभिमा देवता विस्माख्या सर्वयज्ञ के अभिमा देवता विष्णु ही नाम जिसका विस्माख्या कथम उक्तायां देवता सै विष्णुपे जो देवता है परमात्मा उसमें कैसे अयज्ञ शे से यज्ञ यज्ञ विष्णु श्रुति में कहा गया इसलिए विष्णु परमात्मा ही अयज्ञ परा दे दबरा विष्णु साकाशादत्यंताभेदन प्रतिप्तव्या है, से अत्यंत ज्ञातव्या स ही विष्णु विष्णु परमात्मा अहमे भगवान करते निर्वर्तन देह सहवाही देना जिसका ठीक है बर ठीका शास्त्रीय व्यवहारभूमता अय्ञ अहमे अत्र शास्त्रीय व्यवहारभूमि देह सकिया व्याख्यान देह सक देह सक्या अस्मिन् अस्मिन् देहे। देहे।, देहे, तो दे देहे देहे अत्र अच्छा अत्र अस्म दे अर्थ अस्ह अग्न अहमेवात्र अम्त अ सप्तम तुम सामना इसलिए अत्र देहे देह के साथ अत्र का सरण होने से अत्र अस्मिन् देहे किम अध बहिर्त देहा देहादित्य महाभूत अधि यज्ञ जो परमात्मा देह के बाहर अंदर ही संदेह निवृत्ति के लिए कहते देहे तज्ञ से देहादिकरण तो अभाव कथन तथा तो यज्ञाभि देवता तो। यज्ञ का आश्रय देह नहीं होता है देहादिकरण तो नहीं ऐसे यज्ञ अभिमानी देवता यज्ञ कैसे होगा देह में होगा कैसे यसे भगवता विवच्यते तत्रो देह देहन देहसि देह के द्वारा सम्पन्नता यज्ञ कर्म यश देह में स्थित है स्थिति यश देमा येन तुद्धियाद्यतिरिक्त अवधेय परि अथिय अहमेवात्र कणसे बुद्धियाद से भिन्न हि न ही परा देवता दर्शितरी युद्धियार्भाव अवयतमल क्योंकि अधि यज्ञ अहमे मधिज्ञ कहते हैं में जो परमात्मा स्वयं अधि कहते हैं वो अधियज्ञ पर इसी प्रकार अध सकता बुद्धिदि चढ़े बुद्धिदिशु अंतर्भाव अनुभावित तुम अंतर्भाव करा सकते इतनी समर्थन नहीं इसे देहादि से व्यक्ति प्रसिद्ध है देहान विद्रती देहाभत देहवृत्ता मर दित। दित। दित, दित। दित। देह को धारण करने वाले बहुवचन देभ देष अर्जुन ष्ठ युक्त भगवत साक्षाद प्रतीक्षण संवाद विदान से अर्जुन सेठ भगवान साक्षात प्रतीक्षण संवाद करते अर्जुन अर्जुन सब देहधारी श्रेष्ठ युक्त है इसलिए उनको संबोधन करते है देह प्रम्बर स्लोग प्रयाण काले च इत्यादि प्रयाण काले च कथम घेम प्रश्न किया त्र अंत अंत काले चमे अंत काले स्म मुक्तरम स्मरण यहाँ प्रयासी समं या तस्त्र संशय संशय काले नाम कालेम स्मरण कलेवर मुक्त यह प्रयाति सामया अत्र संशय न देह सामने समय मे स्मरण कलेवरम मुक्त यह प्रयाति एव, एव परमात्मा का स्मरण करते है जो कलेवर देह को छोड़ता है इस है इसमें नहीं ठीक है अवधारणेन महे अवधारण ये कार्य से अध्यात्मादि विशिष्ट स्मरण व्यावर्त अध्यात्मादि विशिष्ट नहीं शुद्रस्व पर विशिष्ट स्मरण जो विशिष्ट स्मरण चिंतव न प्रधान स्मरण सैनिक विशिष्ट विशेषण युक्त स्मरण करेंगे तो विशेषण के लिए चिंतन हो जाएगा विक्षेप हो जाएगा प्रधान शुद्ध का स्मरण नहीं होगा मरण काले कार्य करण पार्त भगवत अनुस्मरण सिद्धि शंका करते मरण काल में कार्य करण पारवश्यात कार्य शरीर करण इंद्रिय और परवश हो जाते प्राण निकलते हैं तो कष्ट होता है तो, तो उसमें परवस हो गया तो अपने स्वतंत्र कुछ नहीं कर पाएंगे भगवत अनुस्मरण नहीं हो सकता है अनुस्मरण असिद्धि सर्वदेव नैरत आदर भगवती सामर्ता चेतस तत्ल कार्यक्रम जात अगणयतागवतान सिद्धिधिया सत्कार पूर्वक भगवती समर्पित सामचेत समर्पित चेतो यह न समर्पित चेहता जो हमेशा ही निरंतर व्यवधान की ना आदर पूर्व भगवान ने चीतो को समर्पित करना क्या है तो ऐसा अभ्यास करते करते इतने दृढ़ हो जाता है तत्काल है भी मृत्यु काल में भी कार्य करने जातम अगणयत पहले भी स्वस्थ अवस्था में रोग होते समय शरीर इंद्रियो को इसकी गिनती नहीं करता है अपने तत्व चिंतन करता है ऐसे करते करते देहा की गिनती नहीं करता तो मरण काले में भी उसकी उपेक्षा करके भगवद अनुसंधान हो सकता है जो पहले करता है अभ्यास शरीर तस्मिन अहम अम आहम, अभिमान अभावतिया जब शरीर में अहम अम अभिमान समाप्त हो जाएगा तो अभ्यास करते करते इसको ज्ञान हो जाता है अंतकाले अपने आप स्मरण हो जाएगा प्रयात इत्या प्रकृत शरीर अपादान प्रयाति प्रयाति प्रयाति देह से निकल जाता है तो याति वेद इत्यादि श्रुति में आशी तह ना संशय इसमें कोई संशय नहीं जब ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा प्राप्त करने में कोई संशय नहीं संशय कैसा है व्याध्यम संशय में वह संशय के कथन तो करते भाष्य में मरण कालेमेवर विष्णुव्यापक स्मण मुक्त मुझ्य कलेवर शरीर यछति स मध्भ मध्वा वैष्णव वैष्णव तत्व व्यापक स्वे शुद्ध्रम्ह प्राप्त करता है निकाते न संशय कैसे संशय या न वा परमात्मा प्राप्त करेगा या नहीं इस संशय नहीं है ये संशय का अभिनय याद अंत काले भगवत अनुध्या भगवत प्राप्ति अन्नमी तत्काल देवादी विशेषम ध्यात देहम त्यजत तत्प्राप्तिरवश्य विशे इति अंत काल में भगवंतम अनुध्यायतः भगवान का जो ध्यान चिंतन करता है भगवत प्राप्त नियम अवत भगवत प्राप्त नियम है इसमें कोई संशय नहीं अंतकाल में भगवान का चिंतन कर से परमात्मा प्राप्त हो जाएगा नियम ही ये जैसे नियम है निश्चित ही है कोई संशय नहीं इसी प्रकार अन्य भी तत्काल ध्याय मरण काल में अन्य जो ध्यान करेगा देवादि विशेष जिसको जिस चिंतन करेगा देहम त्यागता देह को त्याग करता हुआ तथा प्राप्ति अवस्य मावि जैसे चिंतन करे मरता है आगे ऐसे प्राप्त करेगा दिखाते ही न मत विषय व्यम केवल मत विषय मेरा ही चिंतन करेगा मुझे प्राप्त करेगा ये नियम ऐसा नहीं केवल किन्तर ही जो जैसे चिंतन करेगा ऐसे प्राप्त करेगा भावं भावं यय व्वास्म भावर त्यजत्यंते सदा सदा भावं तस्म वा अन्ते अन्ते कलेवरं कलेवरं त्यजति त्यजति स्मरण भावं जिस देवता विशेष स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजती कैसे स्मरण करेगा सदा तद्वा भावित हमेशा ही भावना चिंतन करके वैसे अभ्यास करने ऐसी अंत काल में ही चिंतन करेगा तो तन प्राप्त करता है उसको ही प्राप्त करेगा जैसी चिंतन करेगा ठीक है कथम पुनः अंत काले पर स्मृति भविता उत्साह अंत काल में परवश से चित्त बहुत कष्ट होता है तो निश्चित विषय स्मृति कैसे होगी कैसे समर्थ है सदा त निरंतर तद विषय भावना करने से ही अभ्यास से हो जाए देवादी विशेष तस्म सप्तमें स्मरण कार्य चिंतन त्यजतीजती अंत्य काले किसको छोड़ता है कलेवरम शरीरम तन तमृतम भाव भाव एवं वही स्मरण किया गया विषय को प्राप्त करें अन्य कंत संबोधन सदा सर्वदा तदभाव भावित तद्वाभावित तद्वा में तब्द से तस्मिन देवता विशेष तस्मिन भाव देवता विशेष में भावना सभावित स्मरिमाणत फिर तद्भाव भावित स्मरण होने से देवता विशेष स्मरिमा अभ्यास तो यह न जिसका अभ्यास किया गया स तद्भावित हो करेगी उसको प्राप्त करता है ठीक है भाव का तो भावना वासना भावना चिंतन है वो संस्कार वासना है स्वभाव भावित तो संपादित तो, ऐसे संपादन वासना संपादन किया, की गई ये गयी यह जिसके द्वारा स तथा तदभाव भावित होकर भाव स्वर जिस इस पदार्थ का स्मरण करता है देवता विशेष को उसी उसी देवता को प्राप्त करता है तम तम देह त्यागा उध्वी उसके पश्चात जाएगा संबंध को न्यूज्यंग स्मरणे तम ते वैचि सदा तो मित्र शो